अली और ऊट लेखन फेन हिंदी वॉयस पार्थो मुखर्जी एक बार की बात है अली नाम का एक लड़का था वो अरब के रेगिस्तान में रहता था जब अली सात साल का था तब उसे अपने परिवार की भेड़ों और बकरियों की देखभाल का काम सौंपा गया था एक दिन अली के पिता सात भेड़ों और पांच बकरियों को बाजार में लेकर गए वो अन्य सामान खरीदने के लिए इन भेड़ बकरियों को बेचना चाहते थे अली की मां और मौसी ने परिवार के लिए कपड़े बनाने के लिए उस सामान का उपयोग किया अली के पिता ने अपने बेटे से उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना करने को कहा जब अली अपने परिवार की भेड़ों और बकरियों की देखभाल कर रहा था तब रेगिस्तान में एक बड़ा रेतीला तूफान आया हवा ने चारों ओर रेत उड़ाई रेतीले तूफान के दौरान अली एक खजूर के पेड़ के पीछे छिप गया वो वहाँ लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं अचानक एक ऊंट उसके सामने आया ऊंट देखकर अली डर गया अली उछलकर भागने लगा जब ऊंट ने अली को खुद से दूर भागते देखा तो वो रोने लगा अली ने ऊंट को रोते हुए सुना वो रुका और पलटकर उसके पास गया तुम क्यों रो रहे हो ऊंट अली ने पूछा मुझे कोई नहीं चाहता है ऊंट रोया ओह ऊट कृपया रोना बंद करो अली ने कहा हम तुम्हें बहुत चाहते हैं तुम बड़े मददगार हो तुम्हारे बिना मेरा परिवार रेगिस्तान में रह ही नहीं सकता था सच में ऊंट ने कहा हाँ अली ने कहा हम तुम्हारे बालों का उपयोग घर कंबल और कपड़े बनाने के लिए करते हैं हम तुम्हारे गोबर का इस्तेमाल आग जलाने के लिए करते हैं आग के बिना हम कॉफ़ी नहीं बना सकते और न ही सर्दियों में अपने बच्चों को गर्म रख सकते हैं बहुत खूब ऊँट ने खुशी से कहा तुम हमारे लिए बहुत मददगार हो ऊंट लेकिन मुझे बताओ तुम्हारी दो सेट पलकें क्यों हैं अली ने पूछा ऊंट अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा था उसने उत्तर दिया आंखों से बालू और धूल को दूर रखने के लिए ही मेरी पलकों के दो सेट हैं उनके कारण ही मैं रेत के तूफान के दौरान लोगों को रेगिस्तान के पार ले जा सकता हूं तुम्हारे पैर इतने बड़े क्यों हैं ऊंट अली ने पूछा मेरे पैर बड़े इसलिए हैं ताकि मैं नरम रेत में डूब न जाऊं मेरे पैरों को तापती रेत से बचाने के लिए उन पर सुरक्षित पैडिंग लगी है ऊँट ने समझाया तुम्हारे होट इतने मोटे क्यों हैं? अली ने पूछा जरा तुम तो मुझे खाते हुए देखो ऊंट ने गर्व से कहा मेरे होठ मोटे इसलिए हैं जिससे मैं रेगिस्तान में उगने वाली तेज कांटेदार झाड़ियां भी खा सकू क्या तुम कांटे खा सकते हो अली बिल्कुल नहीं अली ने कहा मेरे होट तुम्हारी तरह मोटे नहीं हैं। अगर मैं कांटे खाऊंगा तो फिर उनमें से खून निकल आएगा ऊँट तुम्हारी पीठ इतनी ऊंची क्यों है अली ने पूछा मैंने हमेशा अचरज किया है कि तुम्हारी पीठ पर इतना बड़ा कुबड़ क्यों है मेरा कुबड़ मेरे लिए भोजन रखने का एक विशेष स्थान है ऊंट ने मुस्कुराते हुए कहा मेरे कुबड़ की चर्बी मुझे रेगिस्तान में लंबी यात्राओं में ऊर्जा देती है जब खाने के लिए बहुत कम होता है तो भी मैं कई दिनों तक बिना खाए जिंदा रह सकता हूं अली ने कहा तुम एक अद्भुत जानवर हो ऊंट मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम हमारी कई तरह से मदद करते हो ठीक है तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं तुम्हारी और किस तरह से मदद करता हूं ऊंट ने भीख मांगी बेशक ऊंट तुम हमें रेगिस्तान के पार ले जाते हो तुम हमें अपने बाल भी देते हो जिनसे हम कपड़ा बनाते हैं अली ने कहा तुम हमें अपना सफेद स्वादिष्ट दूध पीने को देते हो कभी कभी तुम हमें मांस भी देते हो अच्छा तो तुम ऊंट का मांस खाते हो अरे बाप रे बाप कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने अपने कुछ ऊंट दोस्तों को इतने लंबे समय में नहीं देखा है ऊंट रोया ओह ऊट कृपया रोना बंद करो अली ने भीख मांगी तभी अली नींद से जाग उठा ऊंट ऊंट तुम कहां हो ऊंट अली ने पुकारा अली ने उठकर इधर उधर देखा लेकिन ऊँट जा चुका था वो जरूर कोई सपना होगा अली ने उदास होकर सोचा अली अपनी भेड़ बकरियों को चराने के बाद घर भागा और उसने अपनी मां को ऊँट के साथ रेगिस्तान में बिताए अपने दिन के बारे में बताया